जड़ भरते मरे भैया गए हो कि तुम बहुत देर से की धोरे रहे हो शायद तुम पतले पुगड़े वैसे हो कब गए हो गए इसलिए ये से ये उन्होंने कहा इसका पार बलिया का अभी तो तुम पालकू में लगे हो नोटे जारी हो और थोड़ी पालकू ठीक है ठीक ठीक नहीं चलते ठीक नहीं जड़ वर्सी जगह उसी तरह से चलने लगी फिर तो उसने क्रोध में आकर के कहा अरे चिंतन नाम तो क्या मेरा शासन नहीं मानता क्या जो जीता हुआ मरे हुए में समान है नाम कदर फीस से करती मैं यवराज के नाम मेरा शासन करता सकता हूं जब उन्हें कहा तो मुझे यदिपति बोलने की आवश्यकता नहीं थी कभी उस पर कृपा करके बोलने लगे तो राजन, देखो जो तुम अपने को राजा मानते हो स्वामी मानते हो और हमको अपना सेवक मानते हो ये स्वामी और सेवक और कोई निश्चित नहीं है तभी तुम गति से उतार किएगा और हम तो गति के कोई दिखाओगे तो हम शासक हो जाएंगे तुम स्वास्थ्य हो जाओगे तुम प्रगाड़ हो जाओगे तुम हमारा प्रशक्ष मे सौ साहनी कर यदि कोई राज्य भो उन्नत राज्य हो तथा सर्वगंड और हम तो उन्नत तो जड़ के समाज अपनी अपने में स्थित हैं तो, तो हम तो प्यार शिक्षा देंगे हमको शिक्षा देना को को तो ऐसे हो जैसे किसी हमें को कोई चीज ना व्यक्त ये सब उत्तर और अभोनों को समझा के जो सागवान वृती गई है तो मुसलमान विशेष महापुरुष हैं पाल जी उनसे उतरे और अपना खुद उनके शरणों में रख लिया और पापे ब्रह्मी आप दत्तात्रेय आधिक अभिषो के मध्यमत से और अभूत ले गया आप कौन भी अभिषेत इंद्र से इंद्र के दर्शित से हमको डर नहीं है भगवान शंकर के पुध से नहीं डर रहे के तंत्र को उनको डायर कभी तक किसी महापुरुष का अपमान उनसे होगा उन्हें मिल इससे बहुत करते बता दीजिए आप और आपने कहा कि तुम्हारी पालकू तो हमारे कंधों पर रखी है हमको तो कोई तो तो श्रम है नहीं पर महाराज ये बात तो जो बाहर में कोई बात देखने नहीं आती जैसे उसने कहा तो जैसे पतीली में जैसे जल रखा होता है उसमें चारल पड़े होते तो अग्नि का संबंध पतीरी से होता है तो पहले ताप गर्म होता है फिर तो जल गर्म होता है और फिर चारल भी जाते किसी प्रकार से शरीर में पहले कष्ट होता है पर वो मन में पहुंचता है तो और फल आत्मा में पहुंचता है तो जीव रुचि हो जाता है शरीर का कष्ट आत्मा को मदद होता है आप कैसे कहते हैं कि जब शरीर आप का आपके पाल की रखी है तो आपको तो श्रम क्यों नहीं होगा आप क्यों नहीं सकेंगे तो वो बोले जगरथ जी तुम अपने से पंडित मानते हो पर पंडित नहीं हो अपूर्वता पूर्व तो दगा दबा नाम ददस्यपूर्व मासी ना विजामंडल स्थाओ तुम अपने से पंडित मानते हो समझदार मानते हो पर देखो दिलीपियों ने तुम्हारी भरना नहीं हो सकी क्यों इस व्यवहार को तुम सच्चा मानते हो ये व्यवहार सच्चा नहीं है तो की नहीं ये नहीं है। तो सारा व्यवहार सपने के समान देखो ये अब विचार करते देखते हैं तो ये है क्या ये तो क्या है शरीर क्या है ये पहले पंजे हैं पंजे के लिए जब है हैं कहीं ये बुतने हैं कल ये समर्थ है कभी ये तंघा है फिर तुम्हारी पालकी है और पालकी में तुम्हारा ये शरीर बैठा है ये सरता सर है क्या थी तो सरता सब पार्थ है पृथ्वी का विकास बाल की लिए भी पृथ्वी का विकास है और स्ट्री में भी पृथ्वी का विकास है तो इसलिए एक हैं इसका संबंध आत्मा से नहीं है पवन जल्द नाम पलम सिया यह पार्थिदा पार्थिव अस्तितिवे धीरे इस व्यवहार को सच्चा नहीं मानते देखो राजन जी ये सारा विश्व पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ और इसी में नहीं उतरा थोड़ा सा पृथ्वी का विचार है इसमें पृथ्वी का विस्तार है कहते हैं ये पार ऐसे यहां इंग जैसे होता है बड़ा लाभ कुंभ होगा और यात्रा आदमी घर से उधर घूमते हैं निकलने ने ने तो ने के ने तो में भी कठिनाई होती है तो कहते हैं ये जात देवता ऊपर खड़े होकर के बोले अरे वह तुम मेरी बात सुनो सब लोग देखने लगे कि क्या कहता है तो वो तो इस समय तो तीन दिन जोड़ेंगे लाखों आदमी उम्र वर्ग हैं निकलना भी पसंद हो रहा है तो फिर बोले तो सबको भी दिया है पुलिस भी क्या करते मैं <coughs> तो, <laughs> तो मैं ये कहता हूं कि सौ लक्ष के बाद इनमें से एक भी तो ये तो बात थी जब लोगों ने ध्यान से सुना तो पे वर्ष के बाद तो उनमें से एक दुगा नहीं तो सौ वर्ष की बात पचास वर्ष में उन्नी करोड़ से जितने जीत रहे हैं सौ वर्ष के बाद उनमें से एक मिल जाएगा और फिर मेला है सौ लक्ष का रहेगा मेला दो कम हो जाएगा और हो जाएगा टाइम एक तो पार्थ वे पृथ्वी से पैदा होते हैं और पृथ्वी में दूर होते हैं फिर और पैदा हो जाते हैं और पृथ्वी क्या चीज़ है कि फिर लोग परमाणु भी था और परमाणु क्या है भगवान की माया निकलते थे के जी राजन जो कुछ देख रहे हो ये केवल प्रभाव आप है स्वीव सीखा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है फिर रोजगार एकज्ञान ये ज्ञान तपस्या करने से नहीं मिलता वेदाभ्यास करने से नहीं मिलता ये महाप्रुष्व समय से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुवादी ज्ञान संग से से मिलता है तटोदास देवे भक्ति भगवती भरत जी कहते हैं कि दाँग देश का राजा है सिंधु सौगे देश का राजा है और मैं वो हूं कि नाम से भारतवर्ष कैसे मेरा नाम है भरत आगा तो आगा। एक मृत के बच्चे में आसक्ति होने के कारण और हमको ये जन्म लेना पड़ा मृत्यु जन्म आए तो हमको अंतिम जन्म में ब्राह्मण के नाम हम उत्तम हुए इसलिए और मृद के समय से हम ये निगर हमको जन्म लेना पड़ा अब जनसंवाद प्रश्न बना और हमको इच्छा लगता है कहीं फिर किसी में आसक्ति होगा तो इसलिए असन्न होकर के विरक्त होकर के हम इस तरह से तुमसे तो जब तरफ कहते हैं इसलिए वे राज तुम भी एवं दृष्टान सर्देशान दो हार प्रत्यक्षण निर्दा और तुम इसी प्रकार से राजी तुम तमाम दृष्टि रख करते और जिनको अपना सारा दिन राजा समझते हो और फिर इनकी उन पर पाल की निगैठ करते उनके बचते हो प्रकार जल जड़ वर्ष में उन और सारा भूत मंच का नियत कंडा सर्व के साथ प्रेम तो। का अर पार करो हर्षराज पिछले ज्ञान भवन का भगवान की जानवी की परिवार को लेकर और संसार सागर के पार हो जाओ वह बोले महाराज उनको जन्मनी मनुष्य का जन्म करते श्रेष्ठ है इसमें महापुरुषों का संग मिल जाता है मेरे जन्मनी सर्व समागम भगवती मनुष्य जन्म है समुद्र सोता प्रसंग ली जाता है उससे क्या होता है रवि के भगवान के चरणों में स्तंभ हो जाती आपके मुहूर्त मात्र के संघ से मेरा अवेक नष्ट हो गया ये रघुवत कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मवेक्ता किस रूप में बिखरते हैं ये कह नहीं सकते आप इस रूप में अद्भुत देश में हम आप, आप हमको मिल गए थोड़ी देर के संग से अनादिकाल का जो मेरा ज्ञान अविवेक था वो नष्ट हो गया किस तरह से रघुगण में उनको प्रणाम किया प्रलौट करके चले गए सड़ पर उसी तरह अपने अम्बूत देश में बोलने लगे बोलिए श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण सोलह तिलहार असलिंदा रखना के सामने आगे नहीं पाया है कि जब तक टोले तिलान नहीं करेंगी और उन टोलह तिलह आपसी करेंगी जब तक वो मान